आइए आज विशेष बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कि इसमें हम लोग कैसे अपना करियर बना सकते हैं और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे हम लोग एडमिशन वगैरह ले सकते हैं ये सारी बातें आज हम इस शो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं विशेष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये है क्या चीज इसके बारे में बताने के लिए खास मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर बबीता जैन जी का बबीता जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम करियर ऑप्शन में धन्यवाद सर रेडियो मधुबन के करियर ऑप्शंस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी नौजवानों को, उनके को, मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज आज हमारे सामने ये प्रश्न है की बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या बेसिकली आज अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिंदगी हम लोग सोच भी नहीं सकते इमेजिन भी नहीं कर सकते छोटे से छोटा गैडेट लेके बड़ा से बड़ा इक्विपमेंट हमारे लाइफस्टाइल में इलेक्ट्रिसिटी हर तरह से जुड़ चुका है जी। अगर हम लोग साइंटिस्ट के अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए तो ऐसे माइकल फारेडे टेस्ले लीडी फॉरेस्ट जिन्होंने रेडियो वगैरह का इन्वेंशन किया है ऐसे बहुत सारे महान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे बड़े बड़े देन दिए हैं और अगर बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहता है जिस भी बच्चे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाने की इच्छा है उसको बेसिकली अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रुचि होना चाहिए अगर आप बचपन से देखें तो कुछ कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो घर के छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल गैडेट्स को निकालना उसको तोड़ना मरोड़ना उसके अंजर पंजर निकालना ढीले करना फिर टाइट करना कभी ठीक करना कहीं ना कहीं इससे हमको अंदेशा मिलता है कि इस बच्चे की रुचि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तरफ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है जब इंजीनियरिंग का डोमेन शुरू हुआ था अपने पंप बिखेर रहा था तो बेसिकली चार इंजीनियरिंग के फील्ड थे जो कोर थे एक इलेक्ट्रिकल दूसरा मैकेनिकल तीसरा सिविल और चौथा केमिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे चढ़ के आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ये सब उनकी शाखाएं बन गई थी तो बेसिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है ऐसा कोई डोमेन नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिकल को हम लोग यूज नहीं करते हैं चाहे वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो चाहे एनविमेंट रिलेटेड इश्यूज हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी आज एनर्जी की बहुत कमी हो रही है आज थर्मल एनर्जी अगर हम एक लेवल से ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस कम हो रहे हैं तो पूरा आज फोकस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है जैसे सोलार हो गया टाइडल हो गया विंड एनर्जी हो गया एनर्जी फ्रॉम वेस्ट हो गया ये सब बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत सारा काम करते हैं अगर हम मटेरियल टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल्स नैनो टेक्नोलॉजी मैकेट्रॉनिक्स मेडिकल एप्लीकेशन में भी इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा रोल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो हर फील्ड में उसके एप्लीकेशन है चाहे वो डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो ऑटोमेशन हो प्रोडक्शन हो ऑपरेशन हो कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है।, है, है तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जुड़ चुका है तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्कोप भी उतना ही आ, आ, आ, व्यापक हो गया है तो आ, ऐसा बहुत सारा मतलब मेरा ये मानना है की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिस जिस फील्ड में आने से बच्चे को बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का सीखने का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने का स्कोप मिलता है उसके बाद उसके करियर ऑप्शंस भी बहुत वाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आगे बढके क्या क्या करियर ले सकता है हमारे साथ बैठे एक्सपर्ट्स और आप और आपसे शेयर करेंगे करेंगे आपको इसके बारे में आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बबीता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे हैं उन्हें काफी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माना इसका मतलब क्या है इसको किस तरह से हम लोग देख सकते हैं और आगे हम लोग देखेंगे की किस तरह से हमारे करियर में ये कौन कौन सी चीजें हमें विशेष रूप से अपॉर्चुनिटीज देता है कहाँ कहाँ हम लोग काम कर सकते हैं डॉक्टर मनीष वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने के बाद कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो हमें मिलता है मधुबन के सभी श्रोताओं को नमस्कार जी मैं डॉक्टर मनीष वर्मा डी एंड सिविल इंजीनियरिंग गीतांजलि धन्यवाद सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर इंजीनियरिंग है जी। जो हमारे इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसमें से सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल थ्री कोर ब्रांचेस। एंड जब जब इंजीनियरिंग स्टार्ट जब से इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है और आज तक इवन फ्यूचर में कोर इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज कभी भी खत्म नहीं होगी मैं इसको तीन uh, चारों में uh, बांटता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स अपना कैरियर बना सकते हैं को मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में थर्ड प्राइवेट में, एंड फोर्थ वन सेल्फ अपना वर्क भी कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे पोर्शन हैं हमारे आ, मार्केट में जिसमें सेल्फ भी हमारा इंप्लॉयमेंट यूज ले सकते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आई एंड रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है आई ई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट कराता है हर साल जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलती है और ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर देन मिलिट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और सारी फोर्सेस में नॉट ओनली मैं केवल और केवल uh, आर्मी की बात करूं uh, आप यदि बात, बात देखें कि एयर फोर्स और नेवी में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है mm -hmm. रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विदाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है देन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर्स में कुछ इंडियन ऑयल आईओ सी एल बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम लिमिटेड एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम देन पावर सेक्टर्स में डिफरेंट पावर सेक्टर्स जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सारी एनर्जी के सोर्सेस हैं उन सब में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है इंक्लूडिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज जितनी भी हमारी इंडस्ट्री रन हो रही है नॉट ओनली इन ओनली इंडिया बट एब्रॉड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी आप जानते हैं कि कोई भी मशीन आज मेनुअली ऑपरेट नहीं हो सकती सारा का सारा वर्क एनर्जी से रिलेटेड है और एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां जहां यूज होगी वहां वहां एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर एक स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ है आज हमारे जितने भी इक्विपमेंट या गजेट मार्केट में आ रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल ही नहीं कि उनको हम रन कर सकें सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि हम मोबाइल uh, यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को चार्ज भी करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो वो एडॉप्ट कर सकता है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कहाँ कहाँ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग पूरा कर लेते हैं तो अपना करियर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पोस्ट पोजीशन पे हम लोग जा सकते हैं ये आपने बताया थैंक यू सो मच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बिजनेस है वो कैसे हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं और कैसे इस कोर्स को कर सकते हैं वो सारी बातें हम थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइन एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चले चलेने रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना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 जितनी भी दे भली जिंदगी दे बेरे होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले चलेनेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को और खास हम लोग बात कर रहे हैं आज विशेष एक ट्रेड के बारे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति डिग्री लेने के बाद बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्टअप करे किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकता है बिजनेस के लिए वो हम जानेंगे प्रोफेसर राजीव मातुर जी से प्रोफेसर राजीव मातुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं का मैं प्रोफेसर राजीव माथुर डीन स्टूडेंट ऑफेयर ईडानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज अभिनंदन करता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आज के ज़माने में जैसा कि आपने पूछा कि बच्चों को अपना कार्य करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शन मिल सकते हैं तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि आज के युग में हमारे इंडिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं वो बहुत लिमिटेड है वो कम है जितना कि हमको चाहिए उससे कम है और इसी वजह से हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब ये है कि जो एनर्जी हम लोग सोलर से बना सकते हैं तो सोलर एनर्जी जो है सरकार हमको बहुत प्रोत्साहित कर रही है सभी स्टूडेंट को स्टार्टअप सब्सिडीज मिल रही है और सोलर एनर्जी छोटे छोटे हम लोग सोलर पैनल अपनी घरों के छतों पर लगा के और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये सारी चीजें देखते हुए सोलर uh, एनर्जी में काफी uh, स्कोप है खुद का काम शुरू करने में और ये बेसिकली काफी लोग कर रहे हैं जैसे फलोदी और अपने राजस्थान की बात करें हम लोग को तो फलोदी एरिया में बहुत सारे सोलर प्लांट्स आज के डेट में हो चुके हैं और ये सब अपने अपने बच्चों ने किए दूसरा पॉइंट मैं चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बच्चे जा सकते हैं ऐसे डिवाइस बनाए जो की बना बना पावर कम कंज्यूम कर इसमें अब आज की डेट में स्ट्रीट लाइट आई है लाइट एमिटिंग डायलो तो जो एलईडी स्ट्रीट लाइट है वो बहुत कम पावर कंज्यूम करती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई भी छात्र इंजीनियरिंग करने के बाद कहता है कि हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग साइंस में जाए तो वो एलईडी और लो पावर कंजन के डिवाइसेस बनाने की तरफ जा सकता है जिसमें एक एलईडी एक एग्जाम्पल है और वो सभी को पता है तीसरा ऑप्शन मैं चाहूंगा इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डाल रहे हैं जिसमें टाटा और बिडलास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डालते हैं तो इनको कंसल्टेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनकी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो कैसे मीट आउट होनी चाहिए कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिजली का तो वो एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं सिर्फ उस बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सकता है। जिस में, जिस में बेसिकली वो लोग पूरा आउटसोर्स कर सकते हैं कि साहब इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह सारा क्या थिकनेस तो होनी चाहिए ये सब चीज आपको देखनी है तो इसमें कंसल्टेंसी होती है और कंसल्टेंसी अपना एक फ्री लैंस काम है लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि स्मार्ट ग्रिड जो कि आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट ट्रिट का मतलब ये होता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया जाए जिससे कि पावर को सेव दिया बचाया जा सके तो स्मार्ट रिट जो है वो भी उसमें भी बच्चे स्टार्टअप का कुछ ना तो कुछ कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कभी मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भी छात्र को कभी अपनी जीविका के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने के करने के बाद जो है खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं और इसके लिए भारत देश में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे कि आपने सोलर के बारे में बताया और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत एलई डी या इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकते हैं जो आज की जरूरत है जो बहुत ही अच्छा एक बिजनेस हो सकता है जहाँ पर बिजली की बचत होती है तो गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन या कौन कौन सी स्किल्स या कौन कौन से उसके हैबिट्स होनी चाहिए उसके तो बारे में मैं जानना चाहूंगा शक्ति सिंह शेखावत जी से शक्ति सिंह शेखावत तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार मैं शक्ति सिंह शेखावत रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को प्यार नमस्कार करता हूँ बात करें करियर ऑप्शु इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम फेज बाय फेज अगर बात करें एक एक ऑप्शन की बात करें तो बिल्डिंग्स जितना भी सिविल बिल्डिंग्स है इंफ्रास्ट्रक्चर है आने वाले टाइम में जो नई सरकार आई है जिस तरीके से सिविल भूम पर आया है तो वहाँ पर साथ के साथ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें सब न इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हमेशा जरूरत पड़ने वाली है जैसे जैसे हम देख रहे हैं बिजली की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है हजारों मेगावाट की कैपेसिटी में हम खुद अब पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं वहां पर तो सब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स है चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट कंपनीस की बात करें सब जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स है हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो वहां पर जेईर मैनेजर्स इन सब वही पोजीशंस पर रेगुलर वैकेंसीज निकलती है पिछले साल की हम बात करें तो गेट एग्जाम के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को तो 70,000 वैकेंसीज निकली थी पब्लिक पु, सेक्टर यूनिट्स के अंदर जितने भी सर इंडस्ट्रीज है उनके अंदर ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है फॉरन कंट्रीज में जाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मिलता है हायर एजुकेशन में जा सकते हैं फॉरन में और फॉरन में जो पावर सेक्टर में कंपनीज है वहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है डिफेंस सर्विसेज की हम बात करें अगर तो आर्मी एयरफोर्स नेवी इन सब में हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है और सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है एक बेटा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इनको एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ता डायरेक्ट ssb एस इंटरव्यू जो पांच दिन का एक फेज होता है उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री मिलती है एक जो एडेड एडवांटेज है सी एस आई टी कंपनी में भी सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं, एलिजिबल रहते हैं क्योंकि उनके जो कोर्स करिकुलम होता है उसके अंदर सी सी प्लस सारी लैंग्वेजेस उनको पढ़ाई जा सकती है हु. तो जितने भी सी एस आई टी कंपनीज है इन्फोसिस आई बी उसके अंदर कंप्यूटर साइंस और आई टी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा मौका उनको ज्यादा वहां पर मिलता है जी। जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरशिप पर भी जा सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो जितने भी जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट होते हैं इलेक्ट्रिकल के टेंडर्स उसमें वो जा सकते हैं और आने वाला जो समय है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का जिसमें हम बात करें अगर तो सोलार विंड जियोथर्मल ओशियन एनर्जी टाइडल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी हो गया बायोमासर्जी हो गया तो आने वाले समय में हम केवल कच्चे तेल या कोयले पर निर्भर नहीं रह सकते ये एक लिमिटेड संसाधन है आज नहीं तो कल वो खत्म हो ही जाएंगे तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं आने वाला समय इन्हीं का है और हम हमारे संस्थान की भी अगर बात करें तो हम हमारे संस्थान के रूप थे करीब एक सौ का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने वाले हैं जिसमें जितने भी हमारे थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसकी कमिश्निंग के समय वो खुद उसको कमीशन करेंगे उसको ट्रेन करेंगे और हमारे जो संस्थान है वो ग्रिड से कम से कम बिजली लेगा और मैक्सिमम जो एनर्जी आउटपुट है हमको सोलर से मिलेगा इस तरीके से हम पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा रहे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो आने वाला फ्यूचर है सोलार का है सौर ऊर्जा का है उसकी तरफ हम एक मोटिवेशन दे रहे हैं एक सोसाइटी को भी स्टूडेंट्स को भी फैकल्टीज को भी तो ओवरऑल आने वाला जो समय है चाहे हम सरकारी नौकरियों की बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें एंटरप्रेन्योर्स की बात करें स्टूडेंट्स खुद अपने सोलर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं तो आने वाला जो भविष्य है वो नो no डाउट जो इलेक्ट्रिकल है वो मदर शुरू से रहिए और फ्यूचर हमेशा इसमें आ, ब्राइट ही रहने वाला है शक्ति सिंह शेखावत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हमारा करियर ब्राइट हो सकता है कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आपने बताया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फिर से हम बबिता मैम जी से बात करेंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने के लिए आ, कैसे आगे बढ़े और एक विद्यार्थी के अंदर कौन कौन से क्वालिटी और स्किल्स होने चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर बबीता जैन जी से स्वागत है आपका एक बार सभी दोस्तों को नमस्कार Uh, अभी जो मैं और मेरे साथ जो एक्सपर्ट uh, बैठे हैं यहाँ पे उनकी बात सुन आपको बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की और अपने कदम कदम बढ़ाएं अपना करियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बनाएं उसके क्या prospects है, क्या हैं उसका फ्यूचर है बट एक बहुत अहम पॉइंट इसमें है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बट हम किस इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें हम कैसे पता करें कि क्या इस इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने से मुझे वो फ्यूचर uh, वो करियर वो जॉब वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी जो मैं करना चाहता हूं या करना चाहता या चाहती दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही अहम है कि इस, इस, इस, uh, में आपको बहुत सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो आप खुद उसको करें खुद महसूस करें खुद गैजेट को बनाए बिगाड़े उसको इंप्रूव करें बट ये आपको प्रैक्टिकली खुद करना है तो जब भी एक आप कॉलेज और देखें जाए इंटरेस्ट होकर जल्दी से अपना फील्ड डिसाइड न करें अगर ऐसा होता तो शायद आज धीरू भाई अंबानी ब्रिट्स पिलानी का ओनर होता और शायद बिल गेट्स एम आई टी के ओनर होते ऐसा नहीं होता है कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी डिपार्टमेंट uh, अगर एक अच्छे स्टैंड एक अच्छे पोजीशन पर आया है तो कहीं ना कहीं उसके फैकल्टी उसके लैब्स उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, और वो स्टूडेंट्स को किस तरह से एक करियर की तरफ अपग्रेड करा रहा है सक्षम बना रहा है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब आप कभी भी कोई भी कॉलेज का चुनाव करें कि इस कॉलेज में हम, इस कॉलेज से हमको ना कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई भी दूसरी शाखा इंजीनियरिंग की हो वो हमको करनी है तो पहले देखें कि इसकी लेबोरेटरीज़ कैसी हैं, क्या, है? क्या आज ये वो, वो टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेशन के स्किल्स है वो स्मार्ट ग्रिड का इंडस्ट्री यूज कर रहा है या नहीं तो उस डिपार्टमेंट के लेबोरेटरीज को आप जरूर विजिट करें आप डिपार्टमेंट की फैकल्टी से मिले कि नो ने अपना ग्रेजुएशन अपना हायर एजुकेशन कहा है किया है, है, है, है स्वाभाविक रहता है कि वो उस इंस्टीट्यूट के मेथोडोलॉजी को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के पास और फैकल्टी अगर आपके फैकल्टी है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आपके लिए ये बहुत एक बड़ा एसेट होता है और क्या फैकल्टी एक्सपीरियंस है या नहीं है क्या रिसर्च की तरफ उनका रुझान है या नहीं है इन सब बातों को आपको ध्यान देना है तो एक तो हो गया से बढ़कर इंस्टीट्यूट हमको क्या दे रहा है क्या सिर्फ करिकुलेबस को पढ़ने से हमको वो नौकरियां मिल जाएंगी जो हम चाह रहे हैं क्या उसको पढ़ने के बाद हम अपना एक स्टार्टअप खोल पाएंगे शायद नहीं कहीं ना कहीं आज के एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि हमको एजुकेशन के स्कीम और करिकुलम से बढ़कर हटकर कुछ ज्यादा सीखना है जैसे मैं अगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज की बात करूं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हमारे बच्चों को पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल लॉजिक कंट्रोल जिसको बोलते हैं जो पावर सिस्टम आ, रियल पावर सिस्टम में यूज होता है सिस्टम जो हर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल गार्जेट का आजकल एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है रोबोटिक्स पैनल डिजाइनिंग इन फील्ड्स में हम हमारे स्टूडेंट्स को दो महीने की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दे रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि कल को कोई भी कंपनी के के एक मॉड्यूल प्रोटोटाइप एक छोटा मॉड्यूल मैंने अपने हाथों से किया है तो आपकी इंडस्ट्री में अगर यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो मैं उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाऊंगा तो यह एक्स्ट्रा अपने आप को ट्रेन करेंगे अपग्रेड करेंगे एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आज ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है आज पूरी दुनिया एक छोटी से ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में श्रिंक हो गई है तो दूसरे देशों में दूसरे प्रदेशों में दूसरे continents में जो research या development हो रहा है, वो किस field पे काम कर रहे हैं, इससे भी हमको कनेक्ट होना है हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हम एक आई ट्रिपल का स्टूडेंट ब्रांच खोल रहे हैं आई ट्रिपल स्टैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट में इससे टेक्निकल आदान प्रदान होता है उनके पेपर्स हमारे पास आते हैं हमारी टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचती है उनके एक्सपर्ट्स जो इंडिया आते हैं वो हमारा इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में नए नए आयामों के बारे में बताते हैं तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जोड़े रखता है तो इसके इनिशिएशन के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे आई ट्रिपल स्टूडेंट ब्रांच खोल रखा है तो दिस इज अगेन एन एडेड एडवांटेज फॉर अ स्टूडेंट हुई जो हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन ले रहा है और अगर आप थोड़े लैब्स की बात करें सर आजकल कल में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन के टेक्नोलॉजी के लैब्स लैब्स ऑलरेडी करिकुलूड कर दिए गए हैं बट बहुत सारे कॉलेजेस में इनके लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश नहीं है बिकॉज ये सारे बहुत एक्सपेंसिव लैब्स होते हैं तो जब स्टूडेंट कोई इंस्टीट्यूट जाए इलेक्ट्रिकल तो इंजीनियरिंग ले रहे हैं करियर ऑप्शन के बारे में डॉक्टर मनीष सर ने शक्ति सर ने आपको बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं एक और बहुत इसमें अहम पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आगे जाके अपना डोमेन कभी भी कंप्यूटर्स की तरफ आईटी की तरफ या इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मोड सकता है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी अगर एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल बिलिंग के प्रोजेक्ट पर रिक्रूट करना चाहेगी या पावर प्लांट मेंटेनेंस के ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट पर रिक्रूट करना चाहेगी तो डेफिनेटली उसका प्रिफरे, उनका प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है जी. एक यही जल्दी करें इंस्टीट्यूट आए गीतांजलिट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज आए एक बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विजिट करें लैब्स का मुआना करें फैकल्टी से मिले जो भी आपकी उत्सुकता है उनसे डिस्कस करें क्योंकि अब्दुल कलाम जी का कहना है इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं तो अपने को वो छोड़ा हुआ नहीं लेना है अपने को अपना करियर खुद बनाना है इन्हीं आ, इसी आशा के साथ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बबीता जैन जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया पूरे डिटेल में आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किस किस तरह की बातें हम पहले से जान लें कि कहाँ हमको एडमिशन लेना है और कौन कौन सी चीजें वहां पर होनी चाहिए उसकी अगर हमारे पास जानकारी होती है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को डॉक्टर मनीष वर्मा जी को डॉक्टर बबीता जैन जी आपको और राजीव मातुर जी और शक्ति सिंह शेखावत जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में करियर ऑप्शन में आपने जुड़कर कर अपनी दिल की बातें और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बनने की जो बातें हैं उसके विशेष बातें आपने हमारे सभी श्रोताओं को एवं विद्यार्थी मित्रों को बताया इसलिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शुक्रिया अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर फिर आपके साथ मुलाकात होगी नमस्कार आप सुन रहे हैं फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो